महाभारत आदि पर्व ष्ट अधिक शतमोध्याय है द्रुपद के यज्ञ से धृष्ट दुम्न और द्रौपदी की उत्पत्ति ब्राह्मण अमर से द्रुपदो राज अन्वेक्षण परिचक्राम ब्राह्मणावस्थान बहुन आगंतुक ब्राह्मण कहता है राजा द्रुपद अमरस में भर गए थे अतः उन्होंने कर्म सिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए बहुत से ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में भ्रमण किया पुत्र जन्म परिपन वही शोकोपहत चेतन नास्त श्रेष्ठम अपत्यम में नित्यम अचिंत वे अपने लिए एक श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे उनका चित्त शोक से व्याकुल रहता था वे रात दिन इसी चिंता में पड़े रहते थे कि मेरे कोई श्रेष्ठ संतान नहीं है जातान् पुत्र निस्वास परम शाचे द्रोणम प्रतिचुकृषया जो पुत्र या भाई बंधु उत्पन्न हो चुके थे उन्हें वे खेदवश धिक्कारते रहते थे द्रोण से बदला लेने की इच्छा रखकर राजा द्रुपद सदा लंबी सांसें से खींचा करते थे प्रभाम विलिय शिक्षा द्रोण से चरिता बलेनास्य चलेना चिंतन्ना गत प्रतिप्रेटो तो यतमी भारत अभी सोतकमसी गंगाकूल पिभ्रमन ब्राह्मणावसत पुण्यम तत्र नास्नात तस्नातक चासीधति दिज जन्मे जन्मेजय निपश्रेष्ठ द्रुपद द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यत्न करने पर भी उनके प्रभाव विनय शिक्षा एवं चरित्र का चिंतन करके छात्र बल के द्वारा उन्हें परास्त करने का कोई उपाय न जान सके वे कृष्णवर्णा यमुना तथा गंगा दोनों के तटों पर घूमते हुए ब्राह्मणों की एक पवित्र बस्ती में जा पहुँचे वहाँ उन महाभाग नरेश ने एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जिसने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद वेदांग की शिक्षा न प्राप्त की हो तथा च महाभाग सो पश्यन् संतव्रत याजोपयाजो ब्रह्मिषाम्यंत तो परमेषिन इस प्रकार उन महाभाग ने वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले दो ब्रह्मषियों को देखा जिनके नाम थे याज और उपयाज वे दोनों ही परम शांत और परमेष्ठि ब्रह्मा के तुल्य प्रभावशाली थे संहिताध्ययुक्त गोत्रा श्यपो तार युक्त रूपो ब्राह्मणावृिम वे वैदिक संहिता के अध्ययन में सदा संलग्न रहते थे उनका गोत्र काश्यप था वे दोनों ब्राह्मण सूर्य देव के भक्त बड़े ही योग्य तथा श्रेष्ठ ऋषि थे सतावाकामे रतन ऋत बुद्ध तय स्तः कणीयान स मुपहरे प्रपेदे छंदयन कामयाजम धृतव्रतम पाद शुश्रूषणे युक्त प्रियवाक कामता अर्चय यथ न्याय मुफयाज मुचस ये नए कर्मणा ब्रह्मण पुत्र सैद्रोण मृत्यव उपयाज कृत गवाम दाताबुधम ते यद्वा तेर श्रेष्ठ मनस सुप्रिय भवे सर्व तत्ते पदा हम नहि ही मेत्रस्थ उन दोनों की शक्ति को समझकर आलस्य रहित राजा द्रुपद ने उन्हें संपूर्ण मनोवांछित भोग पदार्थ अर्पण करने का संकल्प लेकर निमंत्रित किया उन दोनों में से जो छोटे उपयास थे वे अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे द्रुपद एकांत में उनसे मिले और इच्छा अनुसार भोग्य वस्तुएं अर्पण करके उन्हें अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करने लगे संपूर्ण मनोभिलषित पदार्थों को देने की प्रतिज्ञा करके प्रिय वचन बोलते हुए द्रुपद मुनि के चरणों की सेवा में लग गए और यथायोग्य पूजन करके उपयाज से बोले दिप्रवर उपयाज जिस कर्म से मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके उस कर्म के पूरा होने पर मैं आपको एक अर्बुद अर्थात दस करोड़ गाय दूंगा द्विजश्रेष्ठ इसके सिवा और भी जो आपके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तु होगी वह वस सब आपको अर्पित करूंगा इसमें कोई संशय नहीं है मितं तम मृत प्रत्यम आराध एश्यन् द्रुपद सतम पर्यचरत् पुनः ध्रुपद के जो कहने पर ऋषि उपियाज ने उन्हें जवाब दे दिया मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा परंतु ध्रुपद उन्हें प्रसन्न करने का निश्चय करके पुनः उनकी सेवा में लगे रहे तथा द्रुपया जो राजिरा ज्येष्ठो भ्रता मा गृहण विचरण गहने वरे अपात शौचायां भूमौ निपतिम फल तदनंतर एक वर्ष बीतने पर दिश्रेष्ठ उपयाज ने उपयुक्त अवसर पर मधुरभाड़ी में द्रुपद से कहा राजन मेरे बड़े भाई याज एक समय घने वन में विचर रहे थे उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसके शुद्धि के संबंध में कुछ भी पता नहीं था तदप्य असाम जन्मर्श शंकर मैं भी भाई के पीछे पीछे जा रहा था तब तो मैंने उनके इस अयोग्य कार्य को देख लिया और सोचा कि ये पवित्र वस्तु को ग्रहण करने में भी कभी कोई विचार नहीं करते दृष्टार फलस्तिना पदषान् पापानुबंधकान शौचम यह सौन्यत्रापि कथम भवे जिन्होंने देखकर भी फल के पापजनक दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं किया जो किसी वस्तु को लेने में शुद्ध अशुद्धि का विचार नहीं करते वे दूसरे कार्यों में भी कैसा बर्ताव करेंगे कहा नहीं जा सकता संहिताध्ययनम कुर गुरुकुले चैक्षेष मन भुक्ते स्म चा तीर्तयन गुणमंडा अग्रणी चुन पुनः तम वही फलाम मेतर तर्क चक्षुषा गुरुकुल में रहकर संहिता भाग का अध्ययन करते हुए भी जो दूसरों की त्यागी हुई भिक्षा को जब तब खा लिया करते थे और घृणाशून्य होकर बार बार उस अन्न के गुणों का वर्णन करते रहते थे उन अपने भाई को जब मैं तर्क के दृष्टि से देखता हूं तो वे मुझे फल के लोभी जान पड़ते हैं तम वै ग्छस्वृपते अच्छा साम जुगुप्त उपयाज वज श्रुवायाज साम अभ्यद अभिशंपूज्य पूजा अथ याजुवाच राजन तुम उन्हीं के पास जाओ वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे राजा द्रुपद उपयाज की बात सुनकर याज के इस चरित्र की मन ही मन निंदा करने लगे तो भी अपने कार्य का विचार करके याज के आश्रम पर गए और पूजनीय याज मुनि का पूजन करके तब उनसे इस प्रकार बोले अयुता गवाम जाजे जय मा विभो द्रोण वैराभि संतप्तम प्रहलाद तुम अरहसि भगवन मैं आपको अस्सी गौवे भेंट करता हूँ आप मेरा यज्ञ करा दीजिए मैं द्रोण के वैर से संतप्त हो रहा हूँ आप मुझे प्रसन्नता प्रदान करें सही ब्रह्मविता श्रेष्ठ ब्रह्मास्त्रे चाप्यनोत्तम द्रोणा द्रोण पराजैष्ठ महा विग्रही द्रोणाचार्य ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में भी सर्वोत्तम हैं इसलिए मित्र मानने न मानने के प्रश्न को लेकर होने वाले झगड़े में उन्होंने मुझे पराजित कर दिया है क्षत्रियो न्याम पृथिव्या कसीदग्रणी कौरवाचार्य मुक्षा से भारद्वाज से परम बुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण इन दिनों कुरवंशी राजकुमारों के प्रधान आचार्य हैं इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा छत्री नहीं है जो अस्त्र विद्या में उनसे आगे बढ़ा हो। द्रोणस्य सरजाला प्राणिदेह हराणिचरत् धनुष्चा दिश्यते परम महत सहि ब्राह्मण वेशेण छात्रम वेगमशयम प्रतिहती महे श्वासो भारद्वाजो महामना द्रोणाचार्य के बाण समूह प्राणियों के शरीर का संहार करने वाले हैं उनका छह हाथ का लंबा धनुष बहुत बड़ा दिखाई देता है इसमें संदेह नहीं कि महान धनुर्धर महामना द्रोण ब्राह्मण वेश में अपने ब्रह्म तेज के द्वारा क्षत्रिय तेज को प्रतिहत कर देते हैं क्षत्रो छेदाजे तो मदग्न इवा स्थित्र बलम घोरम अप्रदेश्यम नरे भुवे मानो जमदग्नि नंदन परशुराम जी की भांति छत्रियों का संहार करने के लिए उनकी सृष्टि हुई है उनका अस्त्रबल बड़ा भयंकर है पृथ्वी के सब मनुष्य मिलकर भी उसे दबा नहीं सकते ब्राह्मण रिवांडलह छात्रधर्म पुरस्सरह घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान वे प्रचंड ब्रह्म तेज धारण करते हैं और युद्ध में छात्र धर्म को आगे रखकर विपक्षियों से भिड़ंत होने पर वे उन्हें भस्म कर डालते हैं ब्रह्मचत्रे चे ब्राह्मण तेजो विशिष ते सोहम छात्रा ब्राह्मण तेज प्रपेदिवान यद्यपि द्रोणाचार्य में ब्रह्म तेज के साथ साथ छात्रतेज भी विद्यमान है तथापि आपका ब्रह्म तेज उनसे बढ़कर है मैं केवल छात्र बल के कारण द्रोणाचार्य से हीन हूँ अतः मैंने आपके ब्राह्म तेज की शरण ली है द्रोणाद्यश्रेष्ठमासाद्यवंत ब्रह्म विम द्रोणातक्रम लभेयम युधे दुर्जयम आप वेदवेताओं में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण द्रोणाचार्य से बहुत बढ़े चढ़े हैं मैं आपकी शरण लेकर एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूं जो युद्ध में दुर्जय और द्रोणाचार्य का विनाशक हो तत्कर्म कुरेज वितराम्यबुदम गवाम तो तो तम तम उपकल याज मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करने वाला यज्ञ कराइए उसके लिए मैं आपको एक अर्बुद गौवे दक्षिणा में दूंगा तब याज ने तथास्तु कहकर यजमान की अभीष्ट सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ और उसके साधनों का स्मरण किया गुरुवर्थ उपयाज अचोदयत याजो द्रोढ़ प्रति तथा च तत नरेन्द्र से उपयाजो महातपा आचम क्षौ तदा पुत्र फलाजमी यह बहुत बड़ा कार्य है ऐसा विचार करके याज ने इस कार्य के लिए किसी प्रकार की कामना रख रक, न रखने वाले उपयाज को भी प्रेरित किया तथा तो याज्ञ ने द्रोण के विनाश के लिए वैसा पुत्र उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा कर ली इसके बाद महातपस्वी उपयाज ने राजा द्रुपद को अभीष्ट पुत्र रूपी फल की सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ कर्म का उपदेश किया सच पुत्रो महाविजो महातेजा महाबल इसे तथा और कहा राजन इस यज्ञ से तुम जैसा पुत्र चाहते हो वैसा ही तुम्हें होगा तुम्हारा वह पुत्र महान पराक्रमी और महा और महाबली होगा भारद्वाज तथा द्रुपद कर्म सिद्ध तदनंतर द्रोण के घातक पुत्र का संकल्प लेकर राजा द्रुपद ने कर्म की सिद्धि के लिए उपयाज के कथनानुसार सारी व्यवस्था की याजस्तु देवी याजस्तु हवन श्यादा प्रेहिमा मिथुनमुप्रविद हवन के अंत में याज ने द्रुपद की रानी को आज्ञा दी पृथ्व की पुत्रवधु महारानी शीघ्र मेरे पास हविष्य ग्रहण करने के लिए आओ तुम्हें एक पुत्र और एक कन्या की प्राप्ति होने वाली है वे कुमार और कुमारी अपने पिता के कुल के वृद्धि करने वाले होंगे राज्युवाच अलिप्तम मुखम ब्रह्मण दिव्या रानी बोली ब्रह्मण अभी मेरे मुख में तांबूल आदि का रंग लगा है मैं अपने अंगों में दिव्य सुगंधित अंगराग धारण कर रही हूँ अतः मुंह धोए और स्नान के बिना पुत्र का करने नहीं हूँ इसलिए याज जी मेरे स्प्री कार्य के लिए थोड़ी देर ठहर जाइए याज वाच याजे नृपित हव्यम उपयाजाभिमंत्रित कथम कामम न संध्या याज ने कहा इस भविष्य को स्वयं याज ने पका कर तैयार किया है और उपयाज ने से अभिमंत्रित किया है अतः तो तुम आओ या वहीं खड़ी रहो या हविष्य यजमान की कामना को पूर्ण कैसे नहीं करेगा ब्राह्मण उच एव उत्वा तुयाजे नुते हविष संस्कृते उत्तर स्थका तस्मात्मारो देव सन्निब ब्राह्मण कहता है यो कहकर याज ने उस संस्कार युक्त हविष्य की आहुति जो ही अग्नि में डाली त्यों ही उस अग्नि से देवता के समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हुआ ज्वालावर्णो घोर रूप किरेटिव चोतम बिह्रत शह सरोधनुष्मान विनदो उसके अंगों की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भाषित हो रही थी उसका रूप भय उत्पन्न करने वाला था उसके माथों पर किरीट सुशोभित था उसने अंगों में उत्तम कवच धारण कर रखा था हाथों में खड्ग बाण और धनुष धारण किए वह बार बार गर्जना कर रहा था शोध्या रथवरम तेन चय तथा प्रणय पञ्चाला प्रहिष्ठा साधु साधु वह कुमार उसी समय एक श्रेष्ठ रथ पर जा चढ़ा मानो उसके द्वारा युद्ध के लिए यात्रा कर रहा हो यह देखकर पांचालों को बड़ा हर्ष हुआ और वे जोर जोर से भोल उठे बहुत अच्छा बहुत अच्छा हर्षा विष्टात से हे वसुंधरा भयापहो राजपुत्र पांचालानाम जसस्कर शोका पहो जात ए अदृश्यम तदाम उसमें हर्षोल्लास से भरे हुए इन पांचालों का भार्य पृथ्वी नहीं सह सकी आकाश में कोई अदृश्य महाभूत इस प्रकार कहने लगा वह राजकुमार पांचालों के भय को दूर करके उनके यश की वृद्धि करने वाला होगा यह राजा द्रुपद का शोक दूर करने वाला है द्रोणाचार्य के वध के लिए ही इसका जन्म हुआ है कुमारी पांचाली कुमारेपात की में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई जो पांचाली कहलाई वह बड़ी सुंदरी एवं सौभाग्यशालिनी थी उसका एक एक अंग देखने ही योग्य था उसकी श्याम आंखें बड़ी बड़ी थी श्यामा पद्म पला साक्षी निचित मूर्धजाम काम्रतु के सुभ्रु चारू पी नो धराम उसके शरीर की कांति श्याम थी नेत्र ऐसे जान पड़ते मानो खिले हुए कमल के दल हों केस काले काले और घुंघराले थे नख उभरे हुए और लाल रंग के थे भौहें बड़ी सुंदर थी दोनों उरोज स्थूल और मनोहर थे मानु ग्रहम अमर प्रधावती। वह ऐसी जान पड़ती मानव साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई हूँ उसके अंगों से नील कमल किसी सुगंध प्रकट होकर एक कोश तक चारों ओर फैल रही थी या विभरते परम रूपम यश्याोपमा भुवि देवदानो यक्षाणाम इप्सिताम देव उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था उस समय पृथ्वी पर उसके जैसे सुंदर स्त्री दूसरी नहीं थी देवता दानों और यक्ष भी उस देवोपम कन्या को पाने के लिए लालायित थे शुश्रोणि वागुवाचा शरी हृणि सर्वजोशी द्वरा कृष्णा निन सु क्षत्रियाक्षय सुन्दर कटिप प्रदेश वाली उस कन्या के प्रकट होने पर भी आकाशवाणी हुई इस कन्या का नाम कृष्णा है यह समस्त युवतियों में श्रेष्ठ एवं सुंदरी है और क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है सु कार्य काल ये कैष्यति सुमध्य अशा हेतु कौरवाण महदुत्पश्यते भय यह सुमध्यम समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी इसके कारण कौरवों को बहुत बड़ा भय प्राप्त होगा तत्रत्वा सर्वपाचाला प्रणहेद सिंह संगवत न चेतान हर्ष सम्पूर्णा इम से हे वसुन्धरा वह आकाशवाणी सुनकर समस्त पांचाल सिंहों के समुदाय की भांति गर्जना करने लगे उस समय हर्ष में भरे हुए उन पांचालों का वेग पृथ्वी नहीं सह सकी तौ तो दृष्ट्वा पार्षती जाजम प्रपेदे वही सुता न वय मन जननीं जता इमा उन दोनों पुत्र और पुत्री को देखकर पुत्र की इच्छा रखने वाली राजा प्रिषत की पुत्रवधू महर्षि याज की शरण में गई और बोली भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे ये दोनों बच्चे मेरे सिवा और किसी को अपनी माता न समझें तथे तुवाच तम जाह तजोश्च नाम चक्रिजा संपूर्ण महान तब राजा का प्रिय करने की इच्छा से याज ने कहा ऐसा ही होगा उस समय संपूर्ण द्विजों ने सफल मनोरथ होकर उन बालकों के नामकरण किएमनाद्युतम भवादि धृष्टुम्न कुमारों द्रुपदस्वत् यह ध्रुपद कुमार धृष्ट अमरषशील तथा द्युम्न तेजोमय कवच कुंडल एवं छात्र तेज आदि के साथ उत्पन्न होने के कारण धृष्टुन नाम से प्रसिद्ध होगा कृष्णे तेवा ब्रुवन कृष्णहा कृष्णा भूषा वर्णत तथा तन्मे थनम यज्ञे द्रुपदस्म तत्पश्चात उन्होंने कुमारी का नाम कृष्णा रखा क्योंकि वह शरीर से कृष्ण अर्थात श्याम वर्ण की थी इस प्रकार ध्रुपद के महान यज्ञ में वे जुड़वे संतानें उत्पन्न हुई धृष्टुम तंचा आनीय स्व निवेशनम उपाको दस हेतु भारद्वाज प्रतापवान्मो क्षणी दैव भी भावी सत्स महामति तथा तत्कृतवान द्रोण आत्मकृत्य अनुरक्षण परम बुद्धिमान प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोण यह सोचकर कि प्रारब्ध के भावी विधान को तालना असंभव है पांचाल राजकुमार दृष्ट दुम्ध को अपने घर ले आए और उन्होंने उसे अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर उसका बहुत बड़ा उपकार किया द्रोणाचार्य ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए वह उदारतापूर्ण कार्य किया ब्राह्मण उच श्रुवा जतु गृह वृत्त ब्राह्मणा स पुरोता पांछालराज द्रुपद्द वचनम अब्रुवन धातराट्रा सहा मत मंत्री परस्पर पांडवाना विनाशा मतिम चक्रुस दुष्काम दुर्योधन प्रहित पुरोचन श्रुत वाराणवत आसाद्यतो गृहम महत तस्हेशन पांडवान्तया सह आद्रम रात्रे महाराज दग्धवान्वन अग्निना स्वयं दग्ध छुद्रोन प्रेम एतवा संदृष्टो धृतराष्ट्र सबाधव शुवा तो पांडवान् द्धा धृतराष्ट्रोम विकासुतावुवा करुण धृतराष्ट्रस्तु महरीष अल्पसोक प्रहिष्टात्मा ससासा सितर तदा पांडवाना महाप्राज्य कुंडोदक्रिया पांडोहत छ पांडवाशन तस्मा भागीरथी गुरपिडोदक्रियावता द्क्वा प्रारुदत्त धृत्रछ सो बल सुस्मेन विधिवत कृतम्वदेहि पांडवा विनाशा कृत कर्म दुरात्में कार्य से कर्ता तो न दुष्टो नृत्य पुरा एक महाराज पांडवान प्रति नृत्य श्रुवा तो वचनम महामति महामती यहाजनक शोचंदौरस विनाशने तथा तप्यत पांचाला पांडवाना विनाशले सहूय प्रकृत सहित सबुण्यवाद या दें पांचाल प्रोवाचेद वचस्तता आगंतुक ब्राह्मण कहता है लाक्षागृह में पांडवों के साथ जो घटना घटित हुई थी उसे सुनकर ब्राह्मणों तथा पुरोहितों ने पांचाल राज द्रुपद से इस प्रकार कहा राजन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपने मंत्रियों के साथ परस्पर सलाह करके पांडवों के विनाश का विचार कर लिया था ऐसा क्रूरतापूर्ण विचार दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है दुर्योधन के भेजे हुए उसके पुरोचन नामक सेवक ने वारणावत नगर में जाकर एक विशाल लाक्षागृह का निर्माण कराया था उस भवन में पांडव अपनी माता कुंती के साथ पूर्ण विश्वस्त होकर रहते थे महाराज एक दिन आधी रात के समय पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगा दी वह नीच और निस्संत पुरोचन स्वयं भी उसी आग में जल भस्म हो गया यह समाचार सुनकर कि पांडव जल गए अंबिका आनंदन धृतराष्ट्र को अपने भाई बंधुओं के साथ बड़ा हर्ष हुआ धितराष्ट्र की आत्मा हर्ष से खिल उठी थी तो भी ऊपर से कुछ शोक का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विदुर जैसे बड़ी करुण भाषा में जब वृत्तांत बताया और उन्हें आज्ञा दी कि महामते पांडवों का श्राद्ध और तर्पण करो विदुर पांडवों के मरने से मुझे ऐसा दुख हुआ है मानो मेरे भाई पांडव आज ही स्वर्गवासी हुए हों अतः गंगा जी के तट पर चलकर उनके लिए श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था करो अहो भाग्यवश ही बेचारे पांडव यमलोक को चले गए जो कर धृतराष्ट्र और शकुने फूट फूट कर रोने लगे विष्णु ने यह समाचार सुनकर उनका विधिपूर्वक और दैहिक संस्कार सम्पन्न किया है इस प्रकार दुरात्मा दुर्योधन ने पांडवों के विनाश के लिए यह भयंकर षडयंत्र किया था आज से पहले हमने किसी को ऐसा नहीं देखा था या सुना था जो इस तरह का जघन्य कार्य कर सके महाराज पांडवों के संबंध में यह वृत्तांत हमारे सुनने में आया है ब्राह्मण और पुरोहित का यह वचन सुनकर परम बुद्धिमान राजा द्रुपद शोक में डूब गए जैसे अपने सगे पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पिता को शोक होता है उसी प्रकार पांडवों के नष्ट होने का समाचार सुनकर पांचाल राज को पीड़ा हुई उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ समस्त प्रजा को बुलवाया और बड़ी, बड़ी करुणा से यह बात कही द्रुप अहोरूपम अहो धैर्य अहो, अहो विर्यम जशिक्षितम चिंतया दिवा रात्रुनमतिधवा भ्रातृसिमात्र सो दहुता सही किश्चर्यदे कालो हि दुतिक्रम मिथ्या प्रति लोके सांत अंतर्गतेन दुखेन अ दह्य मनो दिवाशंजयाजौ सत्याचितौ तौ तो भारद्वाज से हता दैवीं चाप्यर्जुन से वै लोकस्त यहाजेन वही सुत याजेन भुत्र कामीयुवा चोत्पादिताबूबू धुमच कृष्णा च मम तुषिराबुभ किं क्या ते ना पांडवा प्रृतया द्रुपद भोले बंधुओं अर्जुन का रूप अद्भुत था उसका धैर्य आश्चर्यजनक था उनका पराक्रम और उनकी अस्त्र शिक्षा भी अलौकिक थी मैं दिन रात अर्जुन की ही चिंता में डूबा रहता हूं हाय वे अपने भाइयों और माता के साथ आग में जल गए संसार में इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है सच है काल का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है मेरी तो प्रतिज्ञा झूठी हो गई अब मैं लोगों से क्या कहूँगा आंतरिक दुख से दिन रात दग्ध होता रहता हूँ मैंने निष्पाप याज और उपयाज का सत्कार करके उनसे दो संतानों की याचना की थी एक तो ऐसा पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके और दूसरी ऐसी कन्या के लिए प्रार्थना की जो वीर अर्जुन की पटरानी बन सके मेरे इस उद्देश्य को सब लोग जानते हैं और महर्षि याज ने भी यही घोषित किया था उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करके धृष्ट दुम्न और कृष्णा को उत्पन्न किया था इन दोनों संतानों को पाकर मुझे बड़ा संतोष हुआ अब क्या करूं कुंती सहित पांडव तो नष्ट हो गए ब्राह्मणवाच इक्ता पांचाल सुसोच परमातुरह दृष्ट् शोचंतम्यथम पांचाल गुरुरब्रवीत पुरोधा सांथम पंड विद्याशेषवान आगंतुक ब्राह्मण कहता है ऐसा कहकर पांचाल राज द्रुपद अत्यंत दुखी एवं शोकातुर हो गए पांचाल राज के गुरु बड़े सात्विक और विशिष्ट विद्वान थे उन्होंने राजा को भारी शोक में डूबा दे कहा गुरुवाच वृद्धाशास पांडवा धर्मचारिण तशा न विनश्यती ना पराभव मया दृष्टम सत्यं वेदे कथिता सत्यम वेदेशु मैत बृहस्पतिमुखीनाथ पौलोम्या नष्ट पुरासुत नष्ट्रो भींथ्याप्रुत्या दर्शितः उपस्त्रुतिर्माराज पांडवा यीवंती पांडवास्थ्य न संशय गुरु बोले महाराज पांडव लोग बड़े बूढ़ों के आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाले तथा धर्मात्मा हैं ऐसे लोग न तो नष्ट होते हैं और न पराजित ही होते हैं नरेश्वर मैंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया है वह सुनिए ब्राह्मणों ने तो इस सत्य का प्रतिपादन किया ही है वेद के मंत्रों ने भी मैंने वेद के मंत्रों में भी मैंने इसका श्रवण किया है पूर्व काल में इंद्राणी ने बृहस्पति जी के मुख से उपश्रुति की महिमा सुनी थी उत्तरायण की अधिष्ठात्री देवी उपश्रुति ने ही अदृष्ट एवं इंद्र का कमलनाल की ग्रंथि में दर्शन कराया था महाराज इसी प्रकार मैंने भी पांडवों के विषय में उपश्रुति सुन रखी है वे पांडव कहीं न कहीं अवश्य जीवित हैं इसमें संशय नहीं है मैं दृष्टा लिंगा ध्रुव मे सी पांडवा यहाँ ते तत्णुस्वराधिप स्वयंवर क्षत्रियां कन्यादानी प्रदर्शिता स्वयंवरस्त नगरे घुष्यताजस तम यसत पांडवा प्रथया पिपांडवाः दूरस्थ वीस्था पांडवा श्रुवा स्वयं राजस्मा राजुष्यता चिरा मैंने ऐसे शुभ चिन्ह देखे हैं जिनसे सूचित होता है कि पांडव यहाँ अवश्य पधारेंगे नरेश्वर वे जिस निमित्त से यहाँ आ सकते हैं वह सुनिए क्षत्रियों के लिए कन्यादान का श्रेष्ठ मार्ग स्वयंवर बतलाया गया है निर्वश्रेष्ठ आप संपूर्ण नगर में स्वयंवर की घोषणा करा दें फिर पांडव अपनी माता कुंती के साथ दूर हों निकट हों अथवा स्वर्ग में ही क्यों न हो जहां कहीं भी होंगे स्वयंवर का समाचार सुनकर जहां अवश्य आएंगे इसमें संशय नहीं है अतः राजन आप सर्वत्र स्वयंवर की सूचना करा दे इसमें विलंब न करे ब्राह्मण उच सु पुरोहितेनोक्त पांचाल प्रीतिमा सदा घोषयामास नगरे द्रोपद्यास्तु स्वयंवरम पुष्यमासिध्या शुक्लपक्षे शुभे तिथ दिवस ही पंच सप्त्य स्वयंवर देश तपोधना स्वयंवर दृष्टु काम ग संशय तव पुत्र महात्मा दर्शनीया विशेषत यदि पांचा गच्छेद्वा मध्यमं पति को हिजा लोकेजापति पर तस्मा सपुत्र गेता ब्राह्मण्योचते निका शुभिक्षास्ते पंचालास्तु तपोतले यदसेनस्तु राजस ब्रह्मण्य सत्यस ब्रह्मणा नागराशाथ ब्राह्मणाश्चातिथि प्रिया नि प्रदाती आमंत्रण तत्र अहम चाइभ सह शिष्यकै एक प्रयाता स्मु ब्राह्मण्य ये रोचते आगंतुक ब्राह्मण कहता है पुरोहित की बात सुनकर पांचाल राज को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने नगर में द्रौपदी का स्वयंवर घोषित करा दिया पौष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि एकादशी को रोहिणी नक्षत्र में वह स्वयंवर होगा जिसके लिए आज से 75 दिन शेष है ब्राह्मणी कुंती देवता गंधर्व यक्ष और तपस्वी ऋषि भी स्वयंवर देखने के लिए अवश्य जाते हैं तुम्हारे सभी महात्मा पुत्र देखने में परम सुंदर हैं पांचाल राजपुत्री कृष्णा इनमें से किसी को अपनी इच्छा से पति चुन सकती है अथवा तुम्हारे मझले पुत्र को अपना पति बना सकती है संसार में विधाता के उत्तम विधान को कौन जान सकता है अतः यदि मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे तो तुम अपने पुत्रों के साथ पांचाल देश में अवश्य जाओ तपोधने पांचाल देश में सदा सुभिक्ष रहता है राजा यज्ञसेन सत्य प्रतिज्ञ होने के साथ ही ब्राह्मणों के भक्त हैं वहाँ के नागरिक भी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं उस नगर के ब्राह्मण भी अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं वे प्रतिदिन बिना मांगे ही न्यौता देंगे मैं भी अपने इन शिष्यों के साथ वहां जाता हूं। ब्राह्मणी यदि ठीक थी जान पड़े तो चलो हम सब लोग एक साथ ही वहां चले चलेंगे वह सम्पान वाच एता वचन हम ब्राह्मण वीर राम वह सम्पान जी कहते हैं इतना कर, कर वे ब्राह्मण चुप हो गए यही श्री महाभारती आदिपरवड़ि चैत्ररथ परमि द्रौपदी संभवे सटत्य अधिक शततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में द्रौपदी प्रादुर्भाव विषयक एक सौ छासठवा अध्याय पूरा हुआ